नमस्कार मैं अर्चना चौजी आप सभी का स्वागत करती हूँ सुने जयशंकर प्रसाद जी की लिखी कहानी शीर्षक है कला उसके पिता ने बड़े दुलार से उसका नाम रखा था कला नवीन इंदु कलासी वह आलोकमयी और आंखों की प्यास बुझाने वाली थी विद्यालय में सबकी दृष्टि उस सरल बालिका की ओर घूम जाती थी परंतु रूपनाथ और रसदेव उसके विशेष भक्त थे कला भी कभी कभी उन्हीं दोनों से बोलती थी अन्यथा वह एक सुंदर नीरवता ही बनी रहती। तीनों एक दूसरे से प्रेम करते थे फिर भी उनमें डाह थी वे एक दूसरे को अधिकाधिक अपनी ओर आकर्षित देखना चाहते थे छात्रावास में और बालकों से उनका सौहार्द नहीं था दूसरे बालक और बालिकाएं आपस में इन तीनों की चर्चा करते कोई कहता कला तो इधर आंख उठाकर देखती भी नहीं दूसरा कहता रूपनाथ सुंदर तो है किंतु बड़ा कठोर है तीसरा कहता रसदेव पागल है उसके भीतर न जाने कितनी हलचल है उसकी आंखों में निश्चल अनुराग है पर कला को जैसे सबसे अधिक प्यार करता है उन तीनों को इधर ध्यान देने का अवकाश नहीं था वे छात्रावास की फुलवारी में अपनी धुन में मस्त विचरते थे सामने गुलाब के फूल पर एक नीली तितली बैठी थी कला उधर देखकर गुनगुना रही थी उसकी सजल स्वर लहरी अवगुंठित हो रही थी पतले पतले अधरों में बना हुआ छोटे से मुंह का अवगुंठन उसे ढकने में असमर्थ था रूप एक देख रहा था और रस नीले आकाश में आंखें गड़ाकर उस गुंजार की मधुर श्रुति में कांप रहा था। रूपनाथ ने कहा, आह कला, जब तुम गुनगुनाने लगती हो तब तुम्हारे अधरों में कितनी लहरें खेलती है भवे जैसे अभिव्यक्ति के मंच पर चढ़ती उतरती कितनी अमिट रेखाएं हृदय पर बना देती है रूप की बातें सुनकर कला ने गुनगुनाना बंद कर दिया रस ने व्याघात समझकर भ्रू सहित उसकी ओर देखा कला ने कहा अब मैं घर जाऊंगी मेरी शिक्षा समाप्त हो चुकी तुम मुझे भूलोगे तो नहीं रसदेव ने कहा भला तुम्हें कभी भूल सकता हूं कला चली गई एक दिन वसंत के गुलाब खेले थे सुरभि से छात्रावास का उद्यान भर रहा था रूपनाथ और रसदेव बैठे हुए कला की बातें कर रहे थे रूपनाथ ने कहा उसका रूप कितना सुंदर है रसदेव ने कहा और उसके हृदय के सौंदर्य का तो तुम्हें ध्यान ही नहीं हृदय का सौंदर्य ही तो आकृति ग्रहण करता है तभी मनोहरता रूप में आती है रूपनाथ बोला परंतु कभी कभी हृदय की अवस्था आकृति से नहीं खुलती आंखें धोखा खाती हैं। मैं रूप से हृदय की गहराई नाप लूंगा रसदेव तुम जानते हो कि मैं रेखा विज्ञान में कुशल हूं मैं मित्र बनाकर उसे जब चाहूंगा प्रत्यक्ष कर लूंगा उसका वियोग मेरे लिए कुछ भी नहीं है।, आह तुम्हारी आकांक्षा साधन सापेक्ष है भीतर की वस्तु को बाहर लाकर संसार की दूषित वायु से उसे नष्ट होने के लिए रस ने जवाब दिया चुप रहो तुम मन ही मन गुनगुनाया करो कुछ है भी तुम्हारे हृदय में कुछ खोलकर कर कहे या दिखला सकते हो कहकर रूपनाथ उठकर जाने लगा क्षुब्ध होकर उसके कंधे पीछे से पकड़ते हुए रसदेव ने कहा तो मैं उसकी उपासना करने में असमर्थ हूं रूपनाथ अवहेलना से देखता हुआ मुस्कुराता चला गया काल के विश्रंखल पवन ने उन तीनों को जगत के आंचल पर बिखेर दिया पर वे सदैव एक दूसरे को स्मरण करते रहे रूपनाथ एक चतुर चित्रकार बन गया केवल कला का चित्र बनाने के लिए अपने अभ्यास को उसने और भी प्रखर कर लिया वह अपनी प्रेम छवि की पूजा के नित्य नए उपकरण जुटाता वह पवन के थपेड़े से मुँह फेरे हुए फूलों का श्रृंगार चित्रपटी के जंगलों को देता उसकी तूलिका से जड़ होकर भीतरी आंदोलनों से बाह्य दृश्य अनेक सुंदर आकृतियों की आकृतियों की विकृति में स्थाई बना दिए जाते उसकी बड़ी ख्याति थी फिर भी उसका गर्वस्फित सिर अपनी चित्रशाला में आकर न जाने क्यों नीचे झुक जाता वह अपने अभाव को जानता था पर किसी से कहता न था वह आज भी कला का अपने मनोनुकूल चित्र नहीं बना पाया रसदेव का जीवन नीरव निकुंजों में बीत रहा था वह चुपचाप रहता नदी तट पर बैठे हुए उस पार की हरियाली देखते देखते अंधकार का पर्दा खींच लेता यही उसकी दिनचर्या थी और नक्षत्रमाला सुशोभित गगन के नीचे अवाक निस्पंद पड़े हुए सुकुतुहल आंखों से जिज्ञासा करती रात्रि चरिया कुछ संगीतों की असंगति और अस्पष्ट छाया उसके हृदय की निधि थी सब लोग उसे निकम्मा पागल और आलसी कहते थे एका एक रजनी में सरिता कलोल करती हुई बही जा रही थी ने कल्पना के नेत्रों से देखा अकस्मात नदी का जल स्थिर हो गया और अपने मरकत मृणाल पर एक सहस्त्र दल मणिपद्य जल तल के ऊपर आकर नैश पवन में झूमने लगा लहरों में स्वर के उपकरण से मूर्ति बनी फिर नुपुरों की झनकार होने लगी धीर मंथर गति से आस्तरण पर पैर रखे हुए एक छवि आकर उस कमल पर बैठ गई रस्ते बड़ वह काली रजनी वाले दुष्ट दिनों की दुख गाथा और आज की वैभवशाली की सुख कथा मिलाकर कुछ कहने लगा वह छवि सुनती सुनती मुस्कुराने लगी फिर चली गई नुपुरों की मधुर मधुर ध्वनि अपने संगीत का आधार उसे देती गई विश्व का रूप रसमय हो गया आकृतियों का आवरण हट गया रसदेव की आखे पारदर्शी हो गई आज रसदेव के हृदय की अव्यक्त ध्वनि सार्थक हो गई वह कोमल पदावली गाने लगा नगर में आज बड़ी धूमधाम है जिसे देखो रंगशाला की ओर दौड़ा जा रहा है रंगशाला के विशिष्ट मंच पर संपन्न चित्रकार रूपनाथ ठाठ बाट से बैठा है धनी शिक्षित और अधिकारी लोग अपने आसनों पर जमे हैं। वीणा और मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ अभिनेत्री ने यवनिका उठते ही पदार्पण किया नुपुर की झंकारों की लहर ठहर ठहर कर उठने लगी अंगुली और कलाई कटी और बाहूमूल स्वर की मरोड़ से बल खा रहे थे लोगों ने कहा देखने की वस्तु आज ही दिखलाई पड़ी जीवन का सबसे बड़ा नृत्य आज ही देखने को मिला कितने स हृदय अपने उछलते हुए हृदय को हाथों से दबाए थे शालीनता उनके लिए विपत्ति बन गई थी चित्रकार का अंधभक्त धन कुबेर भी पास बैठा था उसने कहा रूपनाथ इसका एक सुंदर चित्र बनाकर तुम मुझे दे सकोगे चित्रकार ने देखा वह एक अतुलनीय छवि राशि तुलिका इसके समीप पहुंच सकेगी वह आंखों में अंकित करने लगा सहसा अभिनेत्री के अधर खुल पड़े नृत्य श्वास प्रश्वास क्षण भर के लिए रुके बांसुरी बज उठी वागेश्वरी के स्वरों के कंपन की लहरें ज्योति से बिखरने लगी चित्रकार पुकार उठा, कला परंतु यह क्या उसने देखा कला सजीव चित्र थी उसकी पूर्णता स्वर कंपन के ज्योति मंडल से ओत ओतपुरोत थी उसने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा मैं असफल हूं मैं इस भाव को रूप नहीं दे सकूंगा वह उठकर चला गया कंगाल यह तो तुम्हारी बनाई हुई स्मृति नाम की कविता गा रही है तुम्हारी रसमयी भावुकता ही इस स्वर्णीय संगीत का केंद्र है जैसे वर्णमाला पहनकर आलोक शिखा नृत्य कर रही है संगीत में उस समय विश्राम था अभिनेत्री ने वीणा और मृदंग को संकेत से रोककर मूक अभिनय आरंभ कर दिया था वह अपने झलमले आंचल को मायाजाल के समान फैलाकर स्मृति की प्रत्यक्ष अनुभूति बन रही थी कवि की मधुरवाणी उसे सुनाई पड़ी कवि रसदेव ने अपने साथी से हंसते हुए कहा इसकी अंतिम और मुख्य पदावली यह भूल गई इसका अर्थ है मेरी भूल ही तेरा रहस्य है इसीलिए कितनी ही कल्पनाओं में तुझे खोजता हूँ देखता हूँ कहने वाले को खोजा और अपने बधाई के फूल विजयमाला उस दूर खड़े कंगाल कवि के चरणों में श्रद्धांजलि के सदृश बिखेरने चाहे रसदेव ने गर्वस्फीत सर झुका दिया